नमस्कार बोलती कहानियां कार्यक्रम में आपका स्वागत है मैं हूं अनुराग और आज मैं आपको सुना रहा हूं अजय नावरिया की कहानी इतिहास यातना हाँ यातना से ये कम है क्या क्या कहूं जात छिपाएं तो पहचान तो जाती ही है साथ ही हर वक्त इस आशंका के दांतों तले दबे भी रहते हैं कि जाने कब पर्दा उठ जाए और बताएं तो आगे बढ़ने के सारे अवसर हाथ से गए समझो नेत्रपाल सिंह की बुदबुदाहट पर जैसे सौ किलो का पत्थर रखा था इतवार अक्सर ही अलसाया सा आता है और इस पर उसकी सुबह तो बेतरह सुस्त ऐसी गतिहीन कि लगे जैसे वो सांस लेना भूल गई है या कि इतनी धीमी कि लगे चल भी रही है या नहीं पर नेत्रपाल के यहां इतवार की इसी सुबह का चेहरा अजीब था अचानक लगता था कि वो हाँफ रही है और एकाएक ही जैसे वो मरणासन हो जाती थी दिन की शुरुआत का यह हिस्सा किसी आवारा किशोर की तरह अनिश्चित और अराजक था बात सिर्फ इतनी सी नहीं है संघ प्रकाश एक शर्त भी उन्होंने रख दी है नेत्रपाल सिंह की डूबी सी आवाज आई उनके दिल में जैसे कोई तूफान मचा था मन में विरोध गहराता और वेदना पछाड़ खाती उनकी आवाज रह रहकर कांप कांप जाती ढाढ़स बंधाते हुए उन्होंने कंधे पर हाथ रखा हिम्मत रखो नेत्रपाल जी आप तो लेखक हैं कवि हैं समझदारी से काम लो भाई नेत्रपाल उसांस भर कर रह गए उनकी मजबूत छाती जैसे धनुष हो गई लड़के ने कुल डुबो दिया सारी तपस्या बेकार कर दी पल भर को रुके गला खखार कर साफ किया हमारे बाल्मीकि समाज में क्या कमी पड़ रही थी एक से बढ़कर एक सुंदर सुघढ़ और अब तो पढ़ी लिखी भी दलित लेखक संगठन में क्या मुंह दिखाऊंगा पंखा ठीक उनके सिर पर फर्र फर घूम रहा था सामने दीवार पर घड़ी की सुई टिक टिक करके समय को आगे बढ़ा रही थी संघ प्रकाश जी जरा सा कसमस और हम करके चुप हो गए दोनों के बीच चुप्पी चहलकदमी करने लगी सामने आंगन में चमकती धूप गौरैया की तरह चहचहा रही थी रात भर मेंह बरसा था ऐसा लग रहा था जैसे तेज बारिश ने धूप को खूब धोकर कच्चे मक्के के दानों से उजियारी बनाकर बिखेर दिया है आंगन की दीवार और फर्श पर वो सोने के मोतियों सी फैली थी लेकिन वो आंगन नहीं लांग पाई थी और इस तरफ दुख का घटा टोप अंधेरा था एक मंजिला मकानों की कतार दूर तक चली गई थी सभी प्लॉट सौ गज के थे मध्यवर्गीय लोगों की थ्री बेडरूम वाली यह नई कॉलोनी थी जो गाँव की बाहरी जमीन पर कोई दस साल पहले ही बसी थी नाम था सुप्रीम एन क्लेव इन दस सालों में ही बाहरी दिल्ली के ऐसे गांवों की बाहरी जमीन सोने के भाव से भी सौगुनी तेजी से बढ़ी थी यहां हर घर में कम से कम एक कार तो थी ही हालांकि कॉलोनी की सड़क अभी छह महीने पहले तक भी कच्ची थी और सीवर की लाइन को पड़े तो साल भी नहीं बीता ये तो शुक्र हुआ कि चुनाव आ गए और सीवर पड़ गए इन सब परेशानियों के बावजूद लोग खुश थे सिर्फ इसीलिए कि छत उनकी अपनी थी जहां सर्दियों में वे धूप खा सकते थे सावन की बारिश में नहा सकते थे शहरों में बढ़ती आबादी और बिल्डर माफिया की बहुमंजिला इमारतों ने दिल्ली से ये मामूली सुख भी छीन लिए हैं आसपास कई फार्म हाउस भी उगाए थे और ढेर सारी झोपड़ियां और कच्चे घर भी जिनमें बिहार बंगाल झारखंड से आए नौकरों कामगारों की फौज पलती थी संघप्रकाश ने उठकर पंखे की गति को तेज करने के लिए रेगुलेटर को घुमाया आसपास घिर आए इस अटपटे अबोले को बुहारने की कोशिश में वे सदे स्वर में बोले अब जो हो गया सो हो गया डॉक्टर साहब संभालिए खुद को ये दिल के मामले हैं इनमें अकल की कहां चलती है उनकी ये बात सुनकर जिसे एकदम बिफर गए नेत्रपाल टीवी फिल्म ने बिगाड़ कर रख दिया साहब ऐसे दिल और बेटे का क्या करूं जिसमें बाप की इज्जत नहीं बिरादरी का सम्मान नहीं उन्हें अपनी जवानी के दिन याद आए जब उनकी जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद था इल्म की इबादत काफी उमस है संघ प्रकाश ने कुनमुनाते हुए कुर्ते की आस्तीन चढ़ाई कूलर ऑन कर देता हूं नेत्रपाल ने उठने का उपक्रम किया उन्होंने रोकते हुए हाथ हिलाया नाना कूलर से चिपचिपाहट बढ़ जाएगी चौमासे में पंखाई ठीक है उठ तो वे गए ही थे सो उन्होंने बढ़कर कमरे का दरवाजा भिड़ाया और सामने दीवार पर एलसीडी स्क्रीन के दाएं तरफ रखे रिमोट कंट्रोलर को उठाकर एसी ऑन कर दिया एसी चलते देख चहका सस्वर उठा हां यह ठीक रहेगा कब खरीदा अच्छा छोड़िए यह तो बताइए आपके प्रमोशन का क्या हुआ बात बदलने और माहौल को हल्का करने का उन्होंने अच्छा मौका देखा नेत्रपाल कुछ पल तो एक लफ्ज भी न बोले जैसे उन्हें उस अंधे कुएं से निकलने में ही तकलीफ हो रही हो कि कहीं जरा हिले डुले तो जाने और किस ओर से चोट खा जाए हो गया डिप्टी सेक्रेटरी भी परसों ही मिला था लेटर उनकी आवाज में कोई पुलक न थी महज एक रस्मी सूचना इंसान का अगर मन बुझ जाए तो बड़ी से बड़ी खुशखबरी भी परवान नहीं चढ़ती इस लड़के से बड़ी उम्मीदें थीं। सोचा था पढ़ लिखकर अच्छे पद पर जाएगा अपनी बिरादरी की लड़की से ब्याह करेगा एक परिवार और उठता बिरादरी का ये सब भी नहीं सोचा गया इससे ठाकुर बनने की ठसक है मन में कालकूट सी कड़वाहट रुकी नहीं मन में संघ प्रकाश की जिज्ञासा ने जैसे सौ सिर उठाए क्या राजपूत हैं नेत्रपाल की मुंह से जवाब देने की इच्छा भी नहीं हुई सो जरा सी गर्दन हिला दी पर ज्यादा देर चुप नहीं रह पाए काहे के राजपूत राज गए कब के जनता का राज है अब और पता नहीं राजपूत हैं भी कि नहीं गोले ही हों तभी शादी करने को राजी हो रहे हैं लड़की क्या करती है मतलब अपने चिराग से मुलाकात कैसे हुई कहां हुई उनके पास सवाल पूछने का ही रास्ता छोड़ा नेत्रपाल ने वे झक मारूसी पर बढ़े नेत्रपाल की त्योरियां चढ़ गईं। किसी फर्म में रिसेप्शनिस्ट है चिराग और वो एक ही चार्टर्ड बस में जाते थे इसी बीच कर लिया आपने बस में वरना कहां मिलता उसे एक चार्टर्ड अकाउंटेंट लड़का बाप तो डीटीसी में बस कंडक्टर था नौकरी छूट चुकी थी उसकी मुफ्त में लड़का मिल गया उसे तो, तो परेशानी क्या है नेत्रपाल की आंखों में पीड़ा थी जो ऐसे फोड़े सी थी जिसका मुंह नहीं दिखता वो अंदर वाले कमरे की ओर मुंह करके असहाय से देखने लगे फिर कुछ तेज स्वर में आवाज लगाई सुमेधा बेटा चाय लाने में कितनी देर लगेगी भीतर से एक आज्ञाकारी आवाज ने धीमे से प्रवेश किया ला रही हूं पापा बस एक मिनट नेत्रपाल जैसे खुद से बोलते हुए बुदबुदाए ये भी एक परेशानी हो गई है ज्यादा देर की तो लड़की के लिए अब अगर ये कुछ कर बैठी तो किस मुंह से रोक पाऊंगा उनकी आंखों में बेबसी तैर रही थी कोई लड़का हो तो बताना संघ प्रकाश ने आत्मीयता से उनके कंधे पर हाथ रखा नहीं करेगी चिंता मत करिए सुमेधा आपकी ही मर्जी से करेगी चाहे उसे अपनी बिरादरी के किसी कमतर आदमी के साथ ही जिंदगी बितानी पड़े उन्होंने खुद को भरसक रोकने की कोशिश की पर फिर भी हल्की चोट तो हो ही गई नेत्रपाल का ध्यान अभी इस तरफ नहीं था और गया भी हो तो उन्होंने इसे नजरअंदाज कर दिया था वे जानते थे कि संघ प्रकाश अंतर जातीय विवाहों के प्रबल पक्षधर हैं उनके सभी लड़के लड़कियों की शादियां अपनी जाति से बाहर हुई हैं आए दिन सामूहिक अंतर विवाह समारोह आयोजित करते रहते हैं वे नहीं जी जब ऐसी लड़की घर में बहू बनकर आएगी तो वो अपनी मेजॉरिटी बनाने के लिए सुमेधा को जरूर बिगाड़ेगी आगे कुछ कहते कि नेत्रपाल सामने से सुमेधा को चाय लाते देखकर चुप हो गए सुमेधा का कद भी चिराग की ही तरह अच्छा ऊंचा निकला रंग भी सभी का भोर की उजास लिए हुए था हल्का सांवला बच्चों की नाक अपनी मां पर पड़ी थी इसलिए कुछ फूली थी नथुने घुमावदार नेत्रपाल जैसी तीखी नाक नहीं थी बहुत होनहार है मेरी बेटी 85 परसेंट मार्क्स लिए फाइनल में सीए बनाऊंगा इसे भी सुमेधा गंभीर मुद्रा में ही रही न मुस्कुराई न शर्माई जैसा कि आमतौर पर बच्चे अपनी तारीफ सुनकर करते हैं पापा कुछ और उसने संक्षिप्त और शालीन सवाल किया संघ प्रकाश की आंखों में लाड़ आ गया शायद उन्हें अपनी बेटी की याद आई जिसका विवाह अभी पिछले महीने ही हुआ था वे बोले थैंक्स बेटा कुछ नहीं चाहिए जुलाई का आखिरी हफ्ता था तारीख 28 जुलाई आसपास के राज्यों में बारिश ऐसी जोरदार हो रही थी कि बाढ़ की नौबत आ गई थी पर दिल्ली अब भी खाली बैठो तो भी पसीने के केंचुए से चलते रहते चिराग कहाँ है? संघ प्रकाश ने मुस्कुराकर पूछा भैया तो अभी सो रहे हैं अंकल सुमेधा की आंखों में अजीब सी निर्लिप्तता थी देख रहे हैं आप 11 बजने को हैं। साहब बहादुर एसी ऑन किए आराम फरमा रहे हैं कोई मरता हो तो मरे इनकी बला से एक लुहू लुहान स्वर कंठ से बाहर आया पांच दिन पुरानी तकरार ने नेत्रपाल को अपने आगोश में ले लिया आई डोंट केयर डैड कास्ट मेरी उसकी या किसी की चॉइस नहीं है एक डेस्टिनी है बस मैं सिर्फ फ्यूचर की तरफ देखता हूं पास्ट में हमारे लिए कुछ नहीं है वहां बस अपमान अपमान अपमान है आप खोदते रहिए उसे मैं उस इतिहास में अपनी कब्र नहीं बनवाना चाहता आपकी जिद थी कि इतिहास में हम बौद्ध थे और आपकी जिद पर हम सब बौद्ध हो गए पर हुआ क्या आज भी आप मैं, हम सब वही हैं उनकी नजर में हमें बदला है तो डेमोक्रेसी ने टेक्नोलॉजी ने एजुकेशन ने पैसे ने जब धन के धनुष पर तालीम के तीर चलते हैं तब इज्जत आती है धर्म से नहीं बाबा साहब ने भी इसी के दम पर अपनी जगह बनाई नेत्रपाल ने मरने की धमकी दी तो चिराग भी आपे से बाहर होकर बोलता ही चला गया नेत्रपाल युवा लड़के की तेजी से दब तो गए पर मुंह में बात रोक नहीं पाए और धीमे स्वर में बोल ही पड़े ये धर्म ही है जो हम बिखरी कड़ियों को जोड़कर जंजीर बनाएगा याद रखना मेरे ये शब्द अरे भाई डॉक्टर साहब ये जवानी के दिन है ऐसी नींद अभी आती है बाद में तो बस करवटें बदलकर गुजरती है आज संडे है बाकी दिन तो नौकरी ही करनी है उसे आप अपना ब्लड प्रेशर क्यों बेवजह बढ़ा रहे हो ध्यान रखिए पचास पर लगने वाले हो संघ प्रकाश ने कहने को मुंह तो खोला पर उन्हें विचारों में कहीं अटके देखकर कहते कहते रुक ही गए सुमेधा लौटने को हुई ही थी कि दरवाजे पर किसी ने खटखटाहट की वो दरवाजे की ओर बढ़ी तभी बाहर से आवाज आई अरे भाई बाल्मीकि जी घर पर हो क्या सुमेधा आवाज पहचान गई ये पड़ोस में रहने वाले सुदर्शन शर्मा अंकल की आवाज थी वे भी नेत्रपाल की तरह लिखने पढ़ने वाले इंसान हैं वीर और हास्य रस के कवि एक वही हैं जो उन्हें उनके लेखन वाले नाम बाल्मीकि जी से पुकारते हैं किसी कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर हैं वे सुमेधा ने बढ़कर दरवाजा खोल दिया और उन्हें नमस्कार कर रसोईघर की तरफ चली गई अरे वाह भाई यहां तो दलित लेकों की गोष्ठी चल रही है एक के बदले दो मिल लिए, बहुत खूब रही कैसे हो जाटव जी इससे पहले कि संग प्रकाश को जवाब देते वे फिर अपने ब्रज लहजे में बोल पड़े आप तो ठीक क्या मजे में होंगे भैया सारी जिम्मेदारी पूरी हो गई अब तो पोंगा पंडितों की क्लास लेने में लगे हो कहकर सुदर्शन ने जोर का ठहाका लगाया बेड़ा घर को अंग्रेजों का आप लोग को बाबा साहब दे और उन्होंने आप लोगों को समता सैनिक बना दिया करो भैया इस भारत माता का उद्धार हा हा हा, इतना कहकर वे फिर खिलखिलाकर हंस पड़े संघ प्रकाश भी हंस पड़े और नेत्रपाल भी कुछ मुस्कुरा गए आपके मनु के बनाए नरक के खात्मे के लिए आए बाबा साहब तो नेत्रपाल ने भी मुस्कुराते हुए कहा सुदर्शन शर्मा की सहजता पारदर्शिता उदारता और मसाकियापन को दोनों ही वर्षों से जानते थे मदद को एकदम हाजिर किसी मित्र के यहां जरा कोई परेशानी होने पर बढ़कर ऐसे मदद करते कि कोई सगा भाई भी क्या करेगा रात देखते न दिन अरे वाह चाय पहले ही मंगा के रखी है कैसे पता चला कि मैं आ रहा हूं कप उठाया और चुस्कियां लेने लगे बहुत अच्छी चाय है जी बस पता चल गया शैतान को याद करने भर की देर होती है नेत्रपाल ने चुटकी ली तो सुदर्शन फिर हंस पड़े बेटा सुमेधा एक चाय और लिया तेरे पापा के लिए अधिकार से ऊंची आवाज में बोले कहाँ को निकले हो महाराज संघ प्रकाश ने पूछा बस यहीं आ रहा हूं गुरुदेव पंडितानी ने बारिश का मौसम देख के पकौड़े छान दिए बोली बाल्मीकि भाई साहब को भी बुला लाओ उन्हें बहुत अच्छे लगते हैं पकौड़े कहकर उन्होंने चाय की चुस्की ली अब भाई उन्हें यह कोई पते थोड़ी थी कि जाटव साहब भी वहीं विराजे होंगे आप भी चले आओ अभी प्रमोशन भी तो हुआ है इनका पार्टी भी तो लेनी है हालांकि आचार्य जी हम तो सस्ते मेहमान हैं ना मांस ना दारू बस सादा भोजन संघ प्रकाश मुस्कुराए और सोचने लगे कि काश ऐसा ही पड़ोस पूरे भारत देश का हो जाए थोड़ी बहुत ऊंच नीच तो आखिर भाई बंदर और मियाँ बीबी में भी चलती है हित तो सबके अपने अपने हैं व्यवहार तो ठीक रखकर चला ही जा सकता है शर्मा जी से पूछिए कैसे लोग आप तो बाहर थे पर ये तो गए थे साथ में लड़की रोकने नेत्रपाल फिर शुरू हो गया सुदर्शन सारा माजरा तुरंत समझ गया देखिए गुरुजी आदमी तो गरीब है लड़की भी अपने चिराग के सामने अट्ठारह ही समझो थोड़ी भारी भी है और जस्ट बी ए है वो भी रेगुलर से नहीं पढ़ी नेत्रपाल झिझला गए अब बताइए क्या गुण है लड़की में और उसके परिवार में बस वो ठाकुर हैं इसलिए नेत्रपाल ने कप सामने की टेबल पर रख दिया वाल्मीकि जी जमाना बदल गया है उसी के हिसाब से चलिए उधर लड़की ने भी चिराग की तरह सुसाइड की धमकी दे रखी है कुछ ऊंच नीच हो गई तो कोर्ट कचहरी हो जाएगी बेवजह बताइए शर्मा जी ऐसे बच्चे क्या गिरस्ती चलाएंगे नेत्रपाल हताशा में हाथ मलने लगे बात बात पर खुदकुशी की धमकी देते हैं कुछ देर सन्नाटा उबलता रहा संघ ने फुसफुसा कहा चला लेंगे अभी गुस्से में है जाटव जी लड़की का पिता भी बहुत मायूस था कह रहा था शर्मा जी नाक कट जाएगी बिरादरी में एक ही लड़की है बहुत लाड़ प्यार से पाला सारी फरमाइशें पूरी की हमेशा और अब ये शादी की जित लेके बैठी बताइए क्या करूं कहां जाऊं उन्हें भी भाई हमने तो यही समझाया था अब नाक कट रही है कम की पहले लड़की के रंग ढंग नहीं दिखते थे क्या बेटी की कमाई खाते शर्म भी नहीं आ रही थी ठाकुर साहब को काय के ठाकुर साला गोलला झूठा बदमाश क्या पता इसीलिए राजी हुआ हो अब घड़ियाली आंसू बाहर आए भीतर से तो खुश हो रहा होगा जेब से ढेले का खर्च भी नहीं हुआ और लड़की के हाथ पीले हो गए नुकसान तो हमारी बिरादरी का ही हुआ ना नेत्रपाल हाथ नचा बोले उन्होंने आवेश में जो ही हाथ पीछे किया चाय से भरा सतरंगी कप छनाक से नीचे जा गिरा सब रंग फर्श पर बिखर गए आसपास कड़वाहट फैल गई एक आध पल के बाद नेत्रपाल उठे और जमीन पर फैली चाय से पांव बचाते हुए कुर्ता झाड़ते बाथरूम की तरफ चले गए वापस लौटे तो देखा कि टेबल पर एक गिलास पानी और एक कप चाय रखी है दिल भराया देखिए एक ही मेरी बेटी है दोस्तों इससे ज्यादा वे कुछ ना कह पाए गला भराया टूटा कप और नीचे गिरी चाय साफ की जा चुकी थी वो भी किसी की बेटी है भाई संघ प्रकाश ने धीमे परंतु दृढ़ स्वर में कहा इंसान की जिंदगी के बारे में सोचिए जरा आखिर एक ही जीवन है हम सबके पास जरा पलट कर देखिए नेत्रपाल जी ऐसा लगेगा अभी अभी तो मैंने शिक्षा पूरी की थी अभी नौकरी हुई और बस अभी शादी फिर बच्चे और ये बच्चे कब बड़े हो गए आप बूढ़े भी हो गए बस इतनी छोटी सी जिंदगी सोचकर देखिए कितना वक्त मिला है आपको हम बच्चों को आजादी तो दें ये दुनिया सुंदर अपने आप हो जाएगी नियम और नैतिकता में फर्क होता है इस बात ने उन्हें निरुत्तर कर दिया मानता हूं जाटव जी पर उनकी यह शर्त नेत्रपाल की आवाज में विवशता थी ये बात उन्हें घुन की तरह खा रही थी शर्त कैसी शर्त दोनों दोस्त नेत्रपाल की तरफ देखने लगे नेत्रपाल बात का जवाब न देकर उंगलियां छटकाने लगे फिर गर्दन दाएं बाएं आगे पीछे मोड़ी और सिर झुकाकर बैठ गए क्या शर्त है इस बार सुदर्शन शर्मा उतावले होकर बोले इतना धैर्य कोई कैसे रखे आखिर और क्यों रखे कहते हैं कि शादी के कार्ड में हम आपका सरनेम शेखावत लिखेंगे और अगर आपसे कोई मेहमान पूछ ले तो आप खुद को राजपूत बताना बताओ हमें जात छिपाने को कहते हैं हम क्या सड़क पर पड़े हैं गुस्से से तरबतर उनकी आवाज आई संघ प्रकाश ने आगे बढ़कर मोर्चा संभालने की कोशिश की बच्चों की खुशी के लिए थोड़ी देर को नाटक तक... नहीं बिल्कुल नहीं नेत्रपाल ने आंखें तरेर कर देखा तो वे चुप हो गए अरे भाई बालमी कीजिए। बाबा साहब ने भी तो कहा है जाति तोड़ने को अंतर विवाह की पैरवी भी की थी उन्होंने खुद उन्होंने अंतर्जातीय विवाह करके दिखाया उन कठिन वक्तों में सुदर्शन ने दांव फेंका नेत्रपाल का चेहरा तन गया जात छिपाने से कैसे जात टूटेगी बताओ और जात भी हम छिपाएं समझौते भी हमें ही करने होंगे वाह ठाकुर साहब ठाकुर होंगे अपने घर के मैं कोई मजदूरी मांगने जा रहा हूं क्या उनके पास बिरादरी की ये रुसवाई नहीं होगी मुझसे संघ प्रकाश और सुदर्शन उन्हें काफी देर तक ये समझाने में लगे रहे कि शुरू में तो शादियां ऐसे ही होंगी, बाद में यही रिश्ते भविष्य के समाज की नींव बनेंगे पर वे से मत न हुए संघ प्रकाश ने उठने का उपक्रम करते हुए कहा जानवर और पंछी भी अपने बच्चों को बड़ा होने पर आजाद छोड़ देते हैं नेत्रपाल जी हम जानवर नहीं हैं जाटव जी हम समाज में रहते हैं बैठिए बैठिए जाटव जी कहां चले हमारे तो पकोड़े बेकार हो गए पंडिताइन से भी दो बात सुननी पड़ेंगी सुदर्शन ने उनका हाथ पकड़कर बैठा लिया इतने व्यर्थ बोझ अच्छे नहीं संग प्रकाश ने अपने पन से कहा समाज इंसानों से बनता है और इंसान विवेक से आप उसी जात के गुण गा रहे हैं जिसकी वजह से आप हमेशा अपमानित हुए क्या रखा है इस जात में बताइए आप अपनी जात से मुक्त भी होना चाहते हैं उसे टूटने भी नहीं देना चाहते मुझे तो दलित लेखकों की ये गांठ समझ में ही नहीं आती कि वे चाहते क्या हैं जात से मुक्ति या जात की मजबूती नेत्रपाल के दिमाग में अनेक बातें सांपों की तरह लहरा रही थीं पर संघ प्रकाश की इस बात ने वाकई उन्हें शांति दी इंसान अपनी जवानी के दिन भुलाना भी चाहे तो ताजिंदगी उन्हें नहीं भुला पाता उन्हें भी अपने वो कुछ दिन याद आए जहां सिर्फ अच्छी तालीम के सपने ही नहीं थे बल्कि जैसे हर पंछी के मजबूत पंखों के नीचे कोमल पंखों की पात भी होती है वैसे ही उन्हें कुछ ऐसा ही भूला बिसरा याद आया सुदर्शन ने उन्हें शांत पढ़ते हुए देखकर कहा आपकी चाय ठंडी हो गई और मंगाऊ नेत्रपाल ने ना में सिर हिला दिया समाज एक रात में नहीं बदलता बाल्मीकि कीजिए कि एक रात सोए और सुबह जागे तो दुनिया बन गई सैकड़ों हजारों वर्ष की आदतें हैं हम सबकी वक्त लगेगा कमर सीधी करने के बाद अपने घुटने दबाते हुए सुदर्शन बोले रही बात राजपूत होने कहने की तो कह दो कि हो राजपूत राजपूत तो आप हो ही मुझे याद है आपने अपना गोत्र राठौड़ बताया था तो शेखावत की जगह राठौड़ लिखवाओ राठौड़ की खुदाई करने निकलोगे तो राठौड़ पर ही पहुंचोगे कभी राठौड़ ही बिगड़कर राठौट हुआ होगा नेत्रपाल के चेहरे पर आते जाते भाव वे पढ़ने लगे चिराग आपके साम्राज्य का पुत्र है तो हुआ ना राजपुत्र बहुत ही नाटकी अंदाज में वे उठे और गंभीर स्वर में बोले इस राजपुत्र का अभिषेक ये माथुर ब्राह्मण विवाह के दिन तिलक लगाकर करेगा ये कहते हुए उन्होंने अपनी छाती पर संकल्प भरा हाथ रखा संघ प्रकाश और नेत्रपाल के चेहरे पर ये सुनकर मुस्कुराहट तैर गई सुदर्शन शर्मा की इस बात ने नेत्रपाल के मन में एक सवाल जरूर सुलगा दिया पर ने जब इक्कीस बार धरती को क्षत्रियों से विहीन किया था तो बाद में क्या नए राजपुत्रों के वंश ऐसे ही तैयार किए गए या ये पूरी कथा ही मनगढ़ंत है इतिहास में जाने क्या है और क्या नहीं पर वहां गहरा कुहासा जरूर है और पता नहीं हम जैसों के लिए सच में वहां कुछ है भी या नहीं नेत्रपाल के मन में यह विचार जाने किस दिशा से बहता हुआ आया और उन्होंने अंधी गुफा में देर तक चलने के लिए जैसे उसका रोशन सिरा पा लिया नेत्रपाल अभी इसी ऊहा में थे कि दूसरे कमरे से निकलकर चिराग सामने आ खड़ा हुआ क्या पापा आप सुबह सुबह यह क्या बखेड़ा फैलाए बैठे हैं चिराग ने सामने बैठे बुजुर्गों को अभिवादन करते हुए कहा नेत्रपाल ने उसकी तरफ ऐसी आंख मिचमिचाकर देखा जैसे कोई तेज रोशनी को सामने पड़ने पर देखता है हम तो तुम्हारे फैलाए बखेड़े को समेटने की कोशिश कर रहे हैं उनके स्वर में उलाहना और व्यंग्य था जी इस जी कहने में उपेक्षा और अवमानना थी वो सब सुना मैंने अभी आप उस बात से बेफिक्र रहिए वो सोफे पर आकर बैठ गया उसके चेहरे पर सुकून और सच्चाई थी हम दोनों ये पहले ही तय कर चुके हैं कि शादी में नो बाजा बारत नो घोड़ी सेहरे की कार्टून पंती बस एक सिंपल सिविल मैरिज होगी और कुछ लोगों के लिए एक डिनर चिराग ने जैसे पूरी सामंती व्यवस्था को एक पल में ढहा दिया सबके मुंह पल भर को खुले रह गए कुछ देर बाद जाटव साहब के चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट फैली और साथ ही सरदार जाफरी का शेर नया चश्मा है पत्थर के शिगाफों में उबलने को जमाना किस कदर बेताब है करवट बदलने को ये कहते हुए जाटव साहब उठे और चलता हूं कहकर बाहर निकल गए